जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम रसदायिनी रसप्रदायिनी रसमोहिनी रसमादिनी रास पल्लभ श्री राधा रानी की कृपा सु हम सभी भक्तगण आश्री संकीर्तन में समुपस्थित हुए हैं जानकी जी का एवं परिवार का प्रेम शुरू से रहा है ईश्वर प्रथम कार्यक्रम यूके का आपके घर से ही शुरू हो रहा है इसके बाद से फिर सांस लेने की समय नहीं है आ, मैं कथा में कंफ्यूज हूँ क्योंकि वृन्दावन में था तो राधा कृष्ण की कथा चल रही थी और परसों से कुंती स्तुति शुरू होगी तो मैं अभी दोनों जगह पे वो हूँ तो मैंने ठाकुर जी से विनती करके राधा रमन गीता उठाई थी कि ठाकुर जी जो पद दोगे उस पर से कथाज करेंगे तो ठाकुर जी का श्री राधारमण देव का दस दिन दिन पहले अभी था हमारे राधारमन प्रकट हुए थे और वह प्रकट हुए थे वैशाख पूर्णिमा को हुए हैं अः शास्त्रों के अनुसार देखो दो तरीके की लीलाएं कही गई हैं स्कंद पुराण वैष्णव खंड उसमें श्रीमद् भागवत महात्मा उसके अंदर जब चर्चा होती है कि कितनी प्रकार की लीलाएं हैं तो उसमें दो प्रकार की लीलाएं शास्त्रों के अंदर बताई गई हैं। एक है वास्तविकी लीला और दूसरी है व्यवहार की लीला वास्तविक की लीला का मतलब समझ सकते हो नित्य लीला जो इटरनल वृंदावन में चल रही है जो नित्यधाम वृंदावन में चल रही है दूसरी है व्यवहार की लीला व्यवहार की लीला वह जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अवतरित होकर होके धराधरती पर आते हैं किसी के किसी को पिता बनाते हैं किसी को माता बनाते हैं यहाँ पर गोवर्धन लीला कर रहे हैं दधी माखन को चोरी की लीलाएं कर रहे हैं तो अनगिन जितनी भी लीलाएं यहाँ पे चल रही है ये दोनों लीलाएं भक्त के जीवन के अंदर आनी बहुत जरूरी है दोनों लीलाएं। जब, जब तक नित्य लीला नहीं समझोगे तब तक व्यवहार की लीला के अंदर प्रवेश नहीं है भाई जाना, जाना कहाँ है वहां जाने पर होना क्या है यह बहुत जानना जरूरी है क्योंकि कई बार मेरे द्वारा देखा गया और ये ये पद्धति नहीं है ये पद्धति नहीं है। अब अप, अपने परिवारों के अंदर अगर आप जाते हो राधा कृष्ण विराजित हैं, किसी आपके यहाँ पे कोई छोटा मंदिर होता है या आपने छोटा सा आपने कक्ष उनके लिए कमरा रखा हुआ है वहां पे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हो हुँ? तो आपका भाव क्या है उस समय पर आपका भाव चलता है मेरे घर के अंदर जी विराजित हैं ये ठाकुर जी का कमरा है ये, रह ये भाव वृंदावन की भक्ति का भाव नहीं है ये चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का भाव नहीं है क्योंकि महाप्रभु की भक्ति के अंदर जब राधा कृष्ण जहां विराजित हैं वो निकुंज का भाव आ जाता है वहां पर गुरु भी अगर सेवा कर रहा है क्योंकि हम तो गुरु की को सेवा में सहायता प्रदान कर रहे हैं ना वहां पर स, जो राधा कृष्ण की सेवा चल रही है तो वहां पर गुरु भी जो विराजित है वह भी उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर सखी रूप के अंदर गोपी रूप के अंदर वे वह वहां पे वह वह विराजित है तो हमारे घर हमारा पूरा घर है हाँ परंतु जहाँ ठाकुर जी विराजित है वहां पर निकुंज की सेवा है वो स्थान निकुंज है भाई उस स्थान को आपको वृंदावन मानना पड़ेगा क्योंकि ये वृंदावन का जो ठाकुर है वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं रखता है अर्जुन को मिला न प्रहलाद को मिला ना ध्रुव को मिला ना कुंती को मिला ना द्रौपदी को मिला ना गजेंद्र को मिला किसी को भी नहीं मिला है यह वृंदावन का ठाकुर कौन वृंदावन का जिसके संग राधा रानी है उनको कौन से मिले वो बहरुपिया, हाँ वो हाँ? कौन से बहरूप जो कृष्ण ही है परंतु द्वारका के अंदर रह रहे हैं हाँ है कृष्ण परंतु बांसुरी तो कौन सी बांसुरी बजाने वाली जगह तो एकमात्र वृंदावनी है, है, है। राधा के संग संजोक जो है वह तो वृंदावन के अंदर है हाँ। और वृंदावन वाले कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उस स्थान सबसे पहला है कि पाद में ठाकुर जी वृंदावन के बाहर कदम ही नहीं रखते हैं जब बाहर ही कदम नहीं रखते हैं तो भैया हमें उनके यहां पे जाना पड़ेगा भाई यूके के अंदर के अंदर बैठकर ठाकुर जी को अपने घर के अंदर बैठा लो और ठाकुर जी से कहो तुम मेरे घर पे बैठे हुए हो मैं तुम्हारी रोज उपासना करता हूं ठाकुर जी बोलेंगे नकली वाला बैठाया हुआ है असली वाला तो वृंदावन में है क्योंकि वो छोड़ के जाते ही नहीं है वृंदावन वृंदावन को छोड़ के जितनी बाहर बाहर गए हैं वो वैकुंठ वाले द्वारकाधीश आए हैं कभी वृंदावन वाला गया ही नहीं है छोड़ के तो घर के अंदर जो स्थान हो जहां पे पूजा हो रही हो वह नित्य नित्यधाम वृंदावन है घर नहीं यहां ये ठाकुर जी का वह क्रीड़ा स्थल है हाँ उस स्थान को क्रीड़ा स्थल बताओ ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जब करी जाती हैं तो वो वृंदावन का भाव जागृत होता है वहां पर तो, तो एक नित्य, नित्य लीला, लीला जिसे वास्तविक की लीला स्कंद पुराण, पुराण के अंदर कहा गया है तो उस, उस लीला को समझने की पहले आवश्यकता, आवश्यकता है क्योंकि तो उसी, उसी, को उसी को समझने, समझने के बाद व्यवहार की लीला जो ठाकुर जी ने यहां लीलाएं करी थी उसमें प्रवेश मिलता है तो स्कंद पुराण कहता है पहले नित्य लीला को जानो और नित्य लीला को यह जानकर यह समझ लो कि कृष्ण कौन है और राधा कौन है क्योंकि, क्योंकि कई बार ठाकुर जी व्यवहार की लीलाओं में धर्म का पालन करने के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो अपनी नित्य लीला में नहीं करते हैं नित्य लीला में किसी भी राक्षस को नहीं मारते हैं वृंदावन में क्योंकि उस नित्य नित्यधाम वृंदावन में कोई राक्षस नहीं है आचार्यों ने बताया है अपने शास्त्रों के अंदर अपने सब गोस्वामी पादों ने कि वैसे पुतले के समान है राक्षस जो वहां रखे हुए हैं चार अंतर मुख्य बताए हैं नित्य वृंदावन में और होम वृंदावन के अंदर या होम ये व्यवहार की लीला के अंदर तो उसमें एक अंतर यह है कि वहां कोई असुर नहीं होता है वो पुतले होते हैं उनको उनमें जान डाल के उसमें चाबी भर के नीचे भेज दिया जाता है भैया तुम जाओ अब ठाकुर जी को मारने की लीला करना तो मैं मोक्ष मिल जाएगा तुम अपने ब्रह्मलोक चले जाना तो वो पुतले के समान है तो ठीक ही दूसरा अंतर जैसे कहा गया है श्री कृष्ण कभी भी गोकुल वापिस नहीं जाते हैं और वहां की गोपियों को मालूम है कि यह यशोदा नंदन हैं, नंद नंदन हैं, परंतु वह हमेशा वृंदावन के अंदर रहते हैं परंतु व्यवहार की लीला के अंदर वृंदावन की लीला भी है नंदगांव या गोकुल की लीला भी है हमारे गोविंद लीलामृत आदि का स्वादन करो तो सब औसत जगह की लीलाएं आ जाती हमारे यहाँ की जो अष्टयाम लीला कही गई है अष्टयाम मतलब चौबीस घंटे की जो भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं कही गई है जो रूप गोस्वामी आदि आचार्यों के द्वारा बताई हुई हैं अलग अलग शास्त्रों के अंदर तो उन सब के अंदर गोकुल, गोकुल की लीला भी है ठाकुर जी फिर वृंदावन में भी आ रहे हैं परंतु नित्य धाम वृंदावन के अंदर कभी भी गोकुल नहीं जाते गोकुल वाले गोकुल के अंदर रहते हैं वो छोटे से है गोकुल वाले गोकुल के अंदर रहते हैं और राधा रानी वाले वृंदावन के अंदर रहते हैं तो ऐसे करके चार अंतर अपने बताए हुए हैं तो सबसे बड़ी और उसमें प्यारी बात उसमें बताई की वास्तविकी लीला नित्य लीला को जानकर व्यवहार की लीला में दृढ़ता आती है और जब दृढ़ता आ जाती है मतलब फेथ आ जाता है कि यही भगवान श्री कृष्ण है तब वास्तविक की लीला का अनुसरण और स्मरण कर जो नित्य लीला है उसमें प्रवेश पाया जाता है स्मरण किसका करना है, है यहां व्यवहार तो की लीला का कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा राधा रानी ने क्या करा कितने कहा गए क्या करा कौन कौन सी आप जब व्रज में जाते हो तो व्रज चौरासी को उस व्रज परिक्रमा को करते हो एक दिन राधाकुंड गए दूसरे दिन नंद नंदगांव गए फिर प्रेम सरोवर गए अलग अलग दिनों पर अलग अलग स्थानों पर जाते हो क्यों जाते हो क्योंकि आप व्यवहार की लीला से कनेक्ट होने का प्रयत्न कर रहे हो आप यहां की जो लीला है इस पृथ्वी की भौम वृंदावन की जो लीला है उससे कनेक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो जब, जब कनेक्ट हो जाओगे हाँ, हाँ, हाँ, जब, जब अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे तब जाकर वह कृपा प्राप्त तो होगी जब, जब आपको वह नित्य वृंदावन की लीला उसका प्रकाश प्राप्त तो हो जाएगा तो यही लीलाओं को हुँ? यही लीलाओं को हमारे आचार्यों ने याद करा है और इसी लीला को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने याद करा था एक पद है प्रगटे प्रगटे श्री आज। श्री आज आज भट्ट मन भाए सफल भय सबका वृंदावन नागर रस सागर गुड़ आगर जुबराज जुगल रूप एक मिली दर से हर से रसिक समाज जो जुड़ा करके श्री राधारमन आज हाँ, कि राधा रमन जी का आज प्रातक्य हुआ है मतलब उनका एपस हुआ है मैनिफेस्ट हुआ है इस और श्री गोपाल भट्ट मन भाई जो गोपाल भट्ट जी के मन को भाने वाले राधा रमन है जिनकी इच्छा गोपाल भट्ट ने करी थी वो वाले राधा रमन हम कौन से वाले कृष्ण की उपासना कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वही कृष्ण आपको प्राप्त होंगे जैसे तंत्र के के अंदर अपने गोस्वामी पाद ने बड़ी चर्चाएं करी हैं कितने सारे लोग हैं उसमें विभिन्न विभिन्न लोगों के अंदर जब तुम कौन सी भक्ति करते हो तो कहां तक जाते हो उसकी प्रोजन कौन बताए हुए हैं सप्तलो की बताई है फिर ब्रह्मलोक बताया है ब्रह्मलोक के बाद फिर वैकुंठ पे पहुंचे हैं वैकुंठ के बाद फिर अयोध्या की चर्चा है अयोध्या के बाद वो आ, द्वारका की चर्चा है द्वारका की चर्चा के बाद गोकुल का वैभव बताया है कि गोकुल वाले कृष्ण चाहिए तो मैं कि नहीं गोकुल वाले नहीं चाहिए तो कौन से वाले चाहिए वह जो वृंदावन के अंदर है परंतु दूती जाके मिलाती एक सखी है दूती मतलब मैसेजर जो राधा कृष्ण के मैसेजेस पास, पास करती रहती है एक दूसरे को भाई फोन कॉल तो, तो, तो का होते तो वो, वो वाला चाहिए उर्वर जो गौमीय तंत्र आचार्यों के द्वारा बताया हुआ है वो है श्री राधा रानी की दासता प्राप्त करके उनके दासी बन के आप प्रेम प्राप्त करते हैं वो क्या है देखो एक ब्रह्मानंद है जब, जब कोई संन्यास लेता करता है तो आगे चल के उसे जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो ब्रह्मानंद के अंदर है दूसरा मुक्तानंद में है ये क्या है मुक्ति प्राप्त हो गई इसके बाद मुक्तियों के ऊपर जब आगे बढ़ जाते हो गोकुल पहुंच जाते हो तब प्रेमानंद की प्राप्ति होती है परंतु जो हमारे आचार्यों के द्वारा बताया हुआ है वो है सेवा सेवानंद सर्विस आखरी तक नहीं रुकती है और वो इटर है और वही सर्विस हमारे यहाँ पर सब आचार्य जितने भी सड गोस्वामी पाद सब हैं उन सबको प्राप्त है और वही उसी का अनुगत्य करते, करते हुए हम सबको वह प्राप्त होती है तो हमें कौन से वाले कृष्ण चाहिए एक, एक जो भक्ति में है कृष्ण। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए मथुरा में जाने के बाद कुब्जा के संग कंस को मारने के बाद रहे एक दो दिन रहे रहने के बाद कुजा अपने घर को चली गई कृष्ण अपने आगे चले गए मतलब वह प्रेम वह भक्ति वहीं समाप्त हो गई बहुत सारे लोग करते हैं भक्ति कि बस भगवान प्रकट हो जाए एक बार दिख जाए बस उसी में खुश है यार कई बार चर्चाएं होती हैं, बोलते हैं अरे मुझे तो उस दिन उस रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया था और दस दिन के बाद बताते हैं कि वो भगवान जी मुझे वहां पे मिल गए थे देख लिया था भाई ये greed नहीं है ये ये ये अब गोल नहीं है भक्ति का भक्ति का गोल अगर इतना ही है कि भगवान को देख लिया और मेरे सब सफल कार्य हो गए तो सब असुरों ने भगवान को देखा है एक राक्षस ऐसा नहीं है जिसने भगवान को नहीं देखा हो परंतु तो उनकी बुद्धि नहीं सुधरी हमारी कैसे सुधर जाएगी वो, वो तो कितने तो तो खराब थे उसके बाद भी भगवान को देख रहे हैं उसके बाद भी बुद्धि को नहीं सुधार पाए तो गोल जो हो वो अच्छा हो हाँ, हाँ, और बढ़िया हो भाई मतलब ग्रीड आए तो अच्छी वाली आए ना छोटी मोटी से क्या काम चलेगा किसी को कार चाहिए तो एक कार मिल जाए भगवान बस मैं मेहनत कर लू दूसरे व्यक्ति को नहीं कार हो तो कौन सी बहगी वाली कार कौन सी होगी हाँ बैठ ले आए तो बड़ी बढ़िया वाली आए एक नहीं हजार लोग देखें सो ग्रीड जब जितनी बड़ी होगी मेहनत भी उतनी करोगे मेहनत उतनी करोगे उस समय पर जब तक वह बेंटले मिलेगी नहीं तब तक सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो वह दर्द मालूम नहीं चलेगा दर्द अभी क्यों मालूम चलता है तुम 10 माला कर रहे हो सोलह माला कर रहे हो क्योंकि ग्रीड नहीं है कर तो रहे हो खूब जोरदारी से कर रहे हो परंतु वो क्या पाना है ये अभी तक सोचा ही नहीं है उसकी प्राप्ति जीवन के अंदर ही नहीं है भई भक्ति रसाम सिंधु के अंदर जब हमारे रूप को स्वामी पाद कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं क्या चाहिए बस एक लौल्युकम एक लोभ लेके आ जाओ अपने जीवन के अंदर यही श्री कृष्ण भक्ति तुम्हें अपने आप देखी हुई प्राप्त तो हो जाएगी लोभ नहीं है तो बड़ी मेहनत लगती, लगती है बताओ किसी को लक्ष्मी चाहिए महाराज उसके बुरे दिन आ सुबह से लेकर रात तक लगा रहेगा मेहनत करता रहेगा कुछ समय का खाना भी छोड़ देगा सब कुछ कर देगा पर क्यों? भाई उसका जो लोभ है ना वो बहुत बड़ा रहा है और उसको जैसे, जैसे, जैसे, जैसे किसी को 20 करोड़ रुपए चाहिए 10 करोड़, हाँ। उसे दस दस करोड़ जाके, जाके दे दो, दो। बोले यार क्यों क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? क्यों मर रहा है है मर ये 10 करोड़ <laughs> खुश नहीं होगा क्यों क्योंकि उसे अभी भी 10 करोड़ की आवश्यकता है 20 20 करोड़ मांग रहा है ना वो तो वो मेहनत करता रहेगा जब तक उसे 20 करोड़ नहीं मिलेगा ये जो वृंदावन की भक्ति है ना ये वृंदावन की भक्ति 20 करोड़ वाली है इसमें ठाकुर जी बार बार आके अपने दर्शन दे दे अरे ठाकुर दर्शन दे रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है मुझे ये चाहिए ही नहीं मुझे तो राधा रानी वाले ठाकुर चाहिए मुझे कौन से सा मुझे गोपाल भट्ट जी वाले राधा रमन लाल चाहिए आ, ये मेरा लालच है जब, जब तक, तक ये वाले तुम तो नहीं अपने रूप रू को, को दिखाओगे उस गुण को मेरे सामने हो जाकर करोगे मेरे सामने नहीं प्रकट होगे मुझे वह उपार्य बताया कहा गया ना हमारे आचार्यों के द्वारा जिसे महाप्रभु ने हमेशा गंभीर के अंदर सहा है कि हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते हुए राधा भाव भूषित होकर चैतन्य महाप्रभु जो गंभीर में रुंदन करा करते थे वो क्या क्या वो वो विरह क्या था? कृष्ण को चाहते थे सामने अब जब तक, तक तुम्हें बीस करोड़ मिलेंगे नहीं तब तक मन में उदासी रहेगी जब तक तुम्हें कृष्ण मिलेंगे नहीं तब तक मन में उदासी रहेगी वैष्णव का प्रथम अलंकार है प्रथम जैसे मेकअप कहा जाता है ना ये प्रथम अलंकार है ये प्रथम गुण है अगर सही वैष्णव है तो वह अपने हृदय में अब वो देखो क्या है बीस करोड़ चाहिए सुबह से लेकर रात्रि तक खूब मेहनत कर रहा है परंतु जैसे ही घर आ रहा है परिवार से मिल रहा है एक अलग से फेक हंसी आ जा रही है फेक मिलना हो जा रहा है सबसे झूठ मूठ का वह है परंतु मन से बड़ा उदास है हुँ? मन से खुश नहीं है मन से क्या, क्या है ठाकुर के माह के अंदर हाँ, मन, मन के अंदर चित्त के अंदर है ठाकुर बस वह जो तेरी छवि पे मेरा मन, मन अटक गया है वह छवि किसी भी दिन प्रकट हो जाए तू तो, वैष्णव भी जो वैश् है और वो वृंदावन की जो भक्ति करता है जो गौड़िया भक्त है अगर उसके अंदर वह अभी तक लोल नहीं आया है लोग, नहीं हुआ है, लोग के अभी तक मन खिन्न नहीं है कि ठाकुर कर तो सब मेहनत रहा हूं परंतु तुम प्रकट नहीं हो रहे हो तब तक वह भक्ति तीव्र भक्ति योग नहीं है गड़बड़ है तब तक तो यहां पर कहा श्री गोपाल भट्ट मन भाई सफल भय सब काज मतलब उस दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रगटे श्री राधा रमन आज जिस दिन प्रकट हुए वैशाख पूर्णिमा वाले दिन कौन से वाले जो गोपाल भट्ट जी के मन में छवि जिनकी अंकित थी मुझे कौन से वाले चाहिए मन भाई सफल भाए, सब काज उस दिन गोपाल भट्ट जी को लगा जो ग्रीड थी आज पूरी होकर सामने खड़ी हो चुकी है तो अब वो कौन सी हा? कैसे है कौन से वाले राधा रमन है वो हा? इसकी चर्चा है वृंदावन नागर रस सागर गुण आगर जुवराज जुगल रूप एक मिली दर से हर से रसिक समाज कौन से वाले हैं बोले वह मन है जो वृंदावन नागर रस सागर अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं इनके बहुत सारे मूड हैं देखो जैसे हम सबके अनेक चेहरे हैं आप जिस, जिस तरीके, तरीके से अपने दोस्तों से बात करते हैं अपने माता पिता से नहीं करते हैं आप जिस जिस भाव से माता पिता से बात करते हैं आप अपने पुत्रों से या पुत्रियों से नहीं करते हैं तो आपकी डीलिंग जो है हर व्यक्ति के संग अलग होती है और जब डीलिंग अलग होती है तो उस समय पर उस डीलिंग के समय पर अलग तरीके की क्वालिटी आपके अंदर से बाहर निकल के आती है हुँ? अब हर क्वालिटी हर एक व्यक्ति को नहीं दिखाते हो मैं आपसे बोलूं कि आप जो हो वैसा आप दुनिया के हर लोग को वही क्वालिटी दिखाओगे आप नहीं दिखाओगे जिसके संग जितनी डीलिंग है उसे उतनी क्वालिटी दिखाओगे ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है, है एक परंतु उनकी डीलिंग हर भक्त के संग अलग अलग है अब अर्जुन के संग जो है उसको अर्जुन जैसा भाव दे दिया उसके संग सखा का भाव है मीरा के संग मीरा का भाव दे दिया नाभादास के संग नाभादास का भाव दे दिया, दिया।, दिया। अब वृंदावन में भी तीन वृंदावन है एक कुंज का वृंदावन एक निकुंज का वृंदावन एक निभृत निकुंज का वृंदावन तीन वृंदावन एक कुंज का वृंथ बहुत नाम सुने होंगे कुंज निकुंज अब अंतर क्या है यह मालूम होगा एक, एक कुंज का वृंदावन एक, एक निकुंज वृंदावन तीसरा निब्रत निकुंज वृंदावन ठाकुर जी की डीलिंग जो है तीनों वृंदावनों में अलग है कुंज का वृंदावन सब प्रकार की गोपियां हैं कृष्ण स्नेहा देखा राधा स्नेहा देखा सम स्नेहा क्या एक जिनका प्रेम राधा रानी में बहुत है वो वाली सखी भी है एक वह सखी जिसका भाव बहुत ज्यादा कृष्ण के अंदर है राधा रानी से मतलब नहीं है चंद्रावली जैसे ही। एक समय स्नेहा देगा जिनका प्रेम जितना कृष्ण से है उतना ही राधा रानी से है और चौथी वो पेंडुलम की तरह से कभी एक दिन तो भाव कृष्ण में भर जाता है दूसरे दिन वेट जरा इधर डाल दिया कुछ रस की बूंदें दूसरी तरफ डाल दी तो वो फिर कृष्ण की तरफ भर जाता है तो राधा कृष्ण की तरफ उसका प्रेम डुलता रहता है तो ये सब कुंज के अंदर होती है हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने उस रस रीति के अंदर रहकर उन भगवान को प्रकट करा है जैसे, जैसे कुंज बिहारी, बिहारी श्री हरिदास बिहारी कहा जाता है बिहारी जी जो है ना वो कौन है कुंज बिहारी हैं। वो कुंज के अंदर बैठे हुए हैं तो अब कुंज के अंदर बैठा हुआ भगवान जो है तो वहां पे सब प्रकार की गोपियां हैं जिसे सुबोधनी के अंदर प्रणय गीत के अंदर जब बल्लभाचार्य जी ने टीका करी तो टीका करके सब गोपियों को एक ग्रुप के अंदर रखा मतलब कोई भेद नहीं बताया परंतु जब जीव गोस्वामी ने टीका करी तब गोपियों के चार भेद बताए जिनको अभी मैंने आपको बताया तो जहां पर एक भेद है कि सब गोपिया एक ही हैं कोई अंतर नहीं है किसी भी गोपी के अंदर वो है कुंज का भाव ये क्या है ड्राइववे वे है आपके घर का हा? थोड़ा मतलब सबसे मुलाकातें हो रही हैं सब आओ सब मिलो कोई परेशानी नहीं है घर के अंदर निकुंज घर के अंदर राधा रानी आ गई चंद्रावली बाहर चलिए मीरा जी बाहर चलिए सब लोगों को भैया बाहर बार बार यहां तो अब राधा रानी की जो प्रिया है हा? वो आएंगी राधा रानी की सखिया राधा रानी की दासियां क्योंकि अब ये घर है अब, अब कृष्ण की कोई भी नहीं, नहीं, नहीं होगी यहाँ पर तो गौड़िया के दो भाव हाँ है एक, एक निकुंज और दूसरा निकुंज। निज निकुंज में बहुत थोड़ों का प्रवेश होता है उसकी चर्चा है सब जगह करी नहीं जाती वहां पे राधा कृष्ण है वो क्या वह स्थान ये समझ लो एक पति पत्नी है घर में तो एक ड्राइववे हो गया दूसरा लिविंग रूम हो गया तीसरा बेडरूम हो गया तीनों जगह अलग अलग भाव रहेगा पति पत्नी के बीच में तो वहां पे बेडरूम में कौन जा सकता है पति पत्नी तो जा ही सकता है परंतु सर्वेंट भी जा सकता है तो हमारे आचार्य बड़े चालक थे बड़ी बुद्धिमान थे उन्होंने क्या कहा भैया हमें तो निब्रत कुंज तक जाना है जहां पे राधा कृष्ण के संग बिहार कर रही हैं कृष्ण राधा के संग बिहार कर रहे हैं हमें तो वहां तक जाना है कैसे जाएं बोले दासी बन जाओ राधा रानी की ही तो रूपोस्वामी रूप मंजरी में है ना रूप मंजरी भाव में है भगवत श्री गोपाल भटगोस्वामी गुण मंजरी भाव में वो क्या मंजरी क्या पोस्ट का नाम है दासी राधा रानी की दासी उसको मंजरी कहा जाता है तो निभ्रत निकुंज वहां पे प्रवेश हरेक का नहीं होता वहां भाई, भाई अब ये थोड़ी नए नए तुम आए और तुम्हें लेके आ जाओ निभ निकुंज में सेवा नहीं सेवा को सीखना पड़ता है समझना पड़ता है वह भाव को प्राप्त करना पड़ता है उसके बाद जाके वह लीलाएं से प्राप्त होती है निब्रतनिकुंज के वाले जो राधा कृष्ण हैं वो श्री गोपाल भट्ट जी के दिमाग में थे निब्रत कुंज वाले कैसे क्योंकि वो भागवत श्रीमद् भागवतम का रोज स्मरण करा करते थे श्रीमद् भागवत का प्राण है रास रासपंचायत तिहाई स पंचाध्याय के अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण ने जब रास करा रास करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो गए वहां से चले गए रास मंडप से तो जिस मंडप से गए थे और जाने के बाद राधा रानी को छोड़ के जहां जिस पेड़ से गए थे वो पेड़ वो ही पेड़ है जहां से श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ है So, भट्ट जी ने जो अपना लीला स्थली चुनी भजन स्थली चुनी जो स्मरण स्थली चुनी वो वो ही पेड़ चुना जहां से राधा के वह रमण अदृश्य हो गए थे बड़ी ताकत को काम है पहले तो ढूंढो वाला कौनसो है इतना तो मंजरी ये ये है नित्य पार्षद हैं, तो उनको मालूम है कि कौन सा वाला वह वृक्ष था उस वृक्ष को उन्होंने चुना और चुनने के बाद रोज स्मरण करा करते थे कि हे राधा के रमन हे राधा के रमण आप यहां से अदृश्य होके चले गए थे आप फिर से यहां पर प्रकट होके आ जाइए तो उसकी लीला क्या है कि एक बार एक बार, एक बार ये लीला गर्ग संहिता के अंदर आती है कि गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं रास करते करते सब गोपियों को अभिमान होना शुरू हो गया कि अरे बताओ हम ही सबसे ज्यादा हैं और दूसरी कोई है ही नहीं है अब कहा कोई अड़ोस पड़ोस में देख रही है तेरे बगल में भी कृष्ण है इधर भी कृष्ण है पर कौन देखे ठाकुर जी सामने ही सामने थे तो सब भूल भाल गई और सब भूल गई तो भूलने के बाद ठाकुर जी सामने है तो बस ये तो मेरे हैं और किसी के भी नहीं है ठाकुर जी बोले ये गड़बड़ कर रही है यहाँ तो भैया मैं मैं रस करने के लिए मैं तो सब हो और भगवान श्री को वहाँ पर को पर प्रेम भी करना था तो ठाकुर जी ने जैसे ही वह योग माया के द्वारा अभिमान की लीला करी तो जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गए अब किसी को कुछ वस्तु, वस्तु प्राप्त हुई हो किसी प्यासे को थोड़ा सा पानी प्राप्त हुआ हो परंतु प्यास, प्यास नहीं मिटी हो तो वो और पागल हो जाता है अब यह कर रही थी अभी तो रास हो रहा था पूरा भी नहीं हुआ था इतने वर्षों, इतने युग बीत गए थे इसका इंतजार करते हुए इसका शुरू हुआ ठाकुर जी ने ट्रेलर दिखाया मूवी दिखाने से पहले गायब हो गए अब कैसे काम चले तो गोपिया एम बी आई एम आई उसकी तरह वो, वो चालू हो गए अन्वेषण करना खोज करना कहा गए हैं है? भागवत में पढ़िएगा क्या अन्वेषण क्या खोज करिए मतलब ऐसी पड़ताल कर रही है ये देखो ये इसके पैर जा रहे हैं ये कृष्ण के पैर है पर, पर देख सकी कृष्ण इस इस के पैर के संग किसी ये गोपी का पैर भी जा रहा है आ, और गोपी का पैर चल रहा है और देखते हुए चल रहे हैं उसका अन्वेषण करते हुए चल रहे हैं सब जगह पूछताछ भी करते हुए चल रहे हैं जैसे भा भाई देखा तो था वो हमने जो सोचा है जो देखा है जो पकड़ा है जो पाया है वो सही है कि नहीं है हर जगह समझ लिया पूछ लिया उसी दिशा में चल रहे हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण बहुत चालू हैं चले सीधे सीधे सीधे सीधे चलकर वह एक ऐसी कुंज में पहुंच गए वह शरद पूर्णिमा की रात्रि थी परंतु ठाकुर जी ऐसी स्थान पर पहुंच गए जो अमावस्या जैसा समझ में आ रहा था जहां पर चंद्रमा की कोई किरणें आई नहीं रही थी अब वहां पर भैया कौन मोमबत्ती लेके होता कोई तो था नहीं कोई गोपी और वहां पर चंद्र की किरणें भी नीचे नहीं जा रही थी अंधेरे से युक्त वह कुंज थी तो अब गोपियां पागल हो गई यार वो पैर कहाँ गए तो वो पैरों को ढूंढती हुई चल रही हैं। तो जब ढूंढती हुई चली चलते चलते, चलते यहां राधा रानी बोली कृष्ण मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है कृष्ण बोले अच्छा चलो थोड़ी देर बैठ लो तो बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की सेवा करी ये प्रथम सेवा है कृष्ण के द्वारा राधा रानी की फूलों से श्रृंगार करा गर्ग संहिता कहती है फूलों से श्रृंगार करा अब पत्नी दुबरी राधा रानी बत्तीस पैंतीस किलो की होंगी और 50 किलो के फूल लाद दिए होंगे हाँ <laughs> लाओ तुम्हारी रेणु को उठ दू लाव तुम्हारी ये फूलों का श्रृंगार कर दूं यहाँ ये फूलों की ड्रेस बना दूं सब पूरा अच्छी तरीके से फूलों से लाद दिया वह स्थान है सेवा कुंज अब वृंदावन जाते हैं ना सेवा कुंज वह स्थान वहां प्रथम उस कुंज के अंदर ठाकुर जी ने श्री राधा रानी की सेवा करी से पहले तो सेवा परंतु प्रथम भैया आप कर लो तो फूलों में बिल्कुल जब राधा रानी हो गई बोले अब चलो सखी जब सखी के संग अपने चल रहे हैं अब राधा रानी बोली पहले तो खुद को वजन न उठाए जा रो अब 50 किलो के फूल और आए गए हैं अब तो ना चलो जाए तो बोली सो पुनी अभिमान भरी यो कहन लगी प्रिय मोते चलो न जाए जहां तुम चलन चह प्रिय बोले तो राधा रानी बोली कि प्रिय अब तो अभिमान में भी भर गई थी देखो श्रिंगार भी कराया मुझे अच्छी तरीके से सजाए सबको छोड़ के आ गए हैं तो मनी मन राधा रानी में अभिमान आ गया तो वे बोली सो अभिमान भरी हाँ अभिमान में भर के अब तो कोई नहीं मैं ही हूं अब तो समझ में आ गया यो कहन लगी प्रिय श्री राधा रानी यह कहने लगी मोते चलो ना जाए बोले मुझसे अब नहीं चला जाता अब तो बस मेरे पैर वेर दर्द कर रहे हैं इतनी भारी तुमने ड्रेस पहना दी है जहां तुम चलन चाहती है जहां भी तुम लेके चल रहे हो अब नहीं चला जाता तो यही ना पारे हम चले तुम नाम यकृ मना हाँ भगवत जी कहती है वहां पर गोपी कह रही है कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है राधा रानी बोल रहे हैं मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा अब रुक गई अब अब बताओ क्या करूँ मैं तो ठाकुर जी, जी बोले एक, एक काम करते, करते हैं ये, ये पेड़ दिख रहा है पेड़ इस, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ।, जाओ मैं घोड़ा बन जाता हूं तो राधा रानी बोली घोड़ा बन बनोगे तुम ले चलोगे बोले अरे वे तो प्रैक्टिस है मैं तो मधुमंगल के लिए सुदामा के लिए श्रीदामा के लिए सबके लिए घोड़ा ही बनाऊ गोवर्धन में करा क्या है ने मुझे घोड़ा बनाया है मैं घोड़ा बन बन के चलाऊं। बड़ी अच्छी पुरानी प्रैक्टिस है बोले so, आओ चढ़ो इसके ऊपर और जैसे तुम चढ़ोगी बस इतनी देर में मैं तुम्हें लेके चल लूंगा जहां मुझे लेके जाना है तो बोले जैसे ही बोले पियासंग राधा नारी कंध चढ़न हरिशो कहो तब तजी गए मुरारी बोले जैसे ठाकुर जी ने कहा कि मेरे कंधे पर चढ़ जाओ राधा रानी ऊपर पेड़ पे चढ़ी जैसे तैसे करके बताओ ड्रेस के संग इतनी भारी ड्रेस के संग ऊपर पेड़ पे चढ़ो और चढ़ने के बाद ऊपर से जैसी कूदो ठाकुर जी का <laughs> तो भैया वैसी क्या चल पा रही वैसी इंजर्ड ही अब तो पूरी इंजर्ड हो गई होंगी एनएचएस तो काम करे बोना <laughs> तब अब राधा हुँ? जो है वह उदास हो गई उनका वह जो अभिमान था वह खत्म हो गया जब वह खत्म हुआ यहाँ पर जो थी वह भी ढूंढ रही थी कि वो जोड़ा दिख जाए कृष्ण और वह कौन सी वाली गोपी गई है वो दिख जाए तो गोपियां जब चल रही थी तो गोपियों को दिखा वा कांता स्थल कमलिनी में व बोले ऐसा लग रहा है सखी दो सखियां दो गोपियां आपस में बात करने लगी ऐसा लग रहा है सखी कि सामने से जैसे कोई वृंदावन की जो शोभा है वह सोने में बदल गई है स्वर्ण में बदल गई है और वो सामने नजर आ रही है क्योंकि राधा रानी का रंग कैसा है सोना है ना तप्त तो कांचन गौरा तो उनका जो रंग है सोना गौरवर्ण की है तो वो एक सखी कहती है देख कैसा लग रहा है कि वो जितनी भी शोभा है वो एक जगह से क्योंकि रोशनी निकल रही है कृष्ण और राधा में से हमेशा रोशनी निकल है इनको लाइट वाइट का कोई बिजली का कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है कोई बिल देने की जरूरत नहीं है कृष्ण का नाम है उज्जवल नील मणि। हमारा शास्त्र है ना उज्जवल नील मणि। वो क्या है मणि के दर्मी मणि है नीले रंग की है उज्जवल मतलब हमेशा प्रकाशमान रहती है तो यशोदा माँ कमरा में दीपक नहीं जलाती उनके यहाँ कहा घी खराब करूं खुद ही रह और राधा रानी वो वो तो सोने की तरह से हैं तो मतलब एक जगह तो नीली वाली लाइट और दूसरी जगह वार्म लाइट दोनों जगह जलती रहती हाँ। तो यहाँ पर सखी ने देखा सखी ने देख के कहा कि सामने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वृंदावन की पूरी शोभा अब यहां सोने के रूप में प्रदर्शित हो रही है तभी दूसरी वाली बोली नहीं कुसुम घनुष्य चंपक माला ऐसा लग रहा है नाय ऐसा है कि काम धनुष काम धनुष को बाढ़ मारो हो तो बाके ऊपर चंपक लता की माला फूलों की माला जो है वो गिर के जैसे वहां पे पहुंच गई हो तीसरी सखी आके बोली जो ढूंढ लगी ना सब नहीं नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पर गोरोचन की रेखा दी हो चौथी बोली नहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि वन की शोभा के घर में कोई बिना तेल का दीपक ही लौके समान जल रहा हो चौथी बोली अरे का बात कर रही है ऐसा लग रहा है कि बादलन के बीच में से बिजली कड़क के नीचे गिरी हुई तो भी जैसी बोले बिजली कड़क के गिरी हुए अरे ऐसो लगे जैसे बादल तो हुए कन्हैया और वहां आलिंगन दे रखो हो गो राधा रानी को तो वो बादलन के बीच में से जो राधा रानी जो आलिंगन बंद है वह राधा रानी नजर आ रही है तो गोपिया बोली गुरु हमारो तो मिल गयो वो जो भग के गयो पकड़ो भाई अब भाई गोभी गोभी पकड़ो दोनों के दोनों सब गोपियां भगी मोन पकड़ने को परंतु वहां तो राधा उदास बैठी पड़ी तो जैसे ही गोपिया वहां पे पहुंची गोपियों ने देखा रहे तो राधा रानी बड़ी उदास है और देखो इसके कारण भी हमारे सब आचार्य ने बहुत सारे बता रखे हैं प्रेम संकुट के अंदर विश्वनाथ चकवर्ती ठाकुर ने कारण बताया है कि कृष्ण जो है वह राधा रानी को गाली पड़वाना नहीं चाहते थे वो सब गालियां खुद खाना चाहते थे इस वजह से राधा रानी को छोड़ के गए कृष्ण पहले तो अभिमान गोपियों को हुआ राधा रानी को लेके चले गए अब क्या था गोपियां करने लगी हाय राम ये जो गोपी ही ना ये जो सखी ही ये बहुत बेकार है या हमारे कन्हैया चुराए के ले गई और पूरा प्रेम रस आनंद ले रही है और हमें से यहां छोड़ गई अकेली तो वो का सब गोपियां गाली दे रहे हैं कन्हैया जानता है सर्वंतर यामी है कन्हैया बोला भैया मुझ में गाली पड़े कोई बात नहीं बचपन से पैदा वह हूँ गाली खा रहा हूं सब जगह की गाली खाए लेनी है कोई परेशानी ना है परंतु राधा रानी में गाली नहीं पड़े इस वजह से राधा रानी को छोड़ के भी गए जब राधा रानी को छोड़ दिया तो गोपियों ने गाली देनी बंद कर दी राधा रानी को करी अब कृष्ण को ज्यादा करनी शुरू कर दी वो हमने तो सोचो हमारी में से कोई एक अच्छी लगी होगी उसे ले गयो परंतु हाय राम कितनो निकृष्ट है सब अन्य रोलाए किसी को ना छोड़ो जाने। अब गालियां कृष्ण को पड़ नहीं है तो जैसे ही सब गोपियां पहुंची राधा रानी के पास राधा रानी विरह के अंदर है और जब विरह के अंदर राधा रानी पहुंची है तब तब विरह देखने के बाद गोपियों में कंफ्यूजन हो गया कि कृष्ण राधा को छोड़ के कैसे जा सकते हैं कृष्ण तो राधा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अब गोपियां बिल्कुल कंफ्यूज होकर आपस में बात कर रही हैं कि ये राधा ही है कि नहीं है तो एक बोलती है कि हाँ ये तो राधा ही लगे है दूसरी सखी बोले तो छोड़ के क्यों हो गए हो तो तीसरी सखी ने उत्तर दिया राधारणी उदास है तीसरी सखी ने उत्तर दियो थक गई होगी नींद आ रही होगी भाई अर्धरात्रि की मध्य रात्रि की वो बात है ना जब रास चल रहा था रात की लेट नाइट बात है तो बोले थक गई होगी नींद आ रही होगी चाहे सुस्ताने के तय बैठ गई होगी लाओ में थोड़ी थोड़ी झपकी ले लो चाहे छोड़ लो चल दियो <laughs> दूसरो बोली अगर जे यही है तो जा चाहने वालों जो है ना वो अड़ोस पड़ोस में ही ढूंढनो होगा पर है ढूंढो की आवाज सुन कहा से वाके नुपुरन की आवाज आवे क्योंकि बाय तो रसिकन को तिलक कहोगे कहो है, हाँ और रस की खान तो राधा रानी है वो यहीं पर ही है तो अगर रस की खान यही है तो रस शिरोमणि जो हमारे कृष्ण हैं, वो चोर हैं, तो वो चोर हैं, तो रस को चुराने के तहत जरूर आवेंगे और वो आवेंगे तो वो जरूर यहाँस पड़ोस में ही जरा देख तो सही सखी। तो भैया ढूंढने के लिए गए इधर उधर ढूंढो करो परंतु ठाकुर जी वहां से गायब थे तब, तब गोपियन ने पूछनी और बोलनी शुरू कर ये है कौन तो एक गोपी बोले ऐसा लगे ये हमको मोहित को आई वही है ये कोई माधुरी देवी है शास्त्र में चर्चा है जिसे मोहित करा जाता है ना वो माधुरी देवी है तो एक सखी बोले कि माधुरी देवी ऐसा लगे कि माधुरी देवी प्रकट है कि हमको मोहित करने के ताई आई वही है दूसरी आके बोली नाए नाए ये माधुरी ना है, ये तो करुणा की देवी है तीसरी बोली नायना यह तो सोने की शलाका है अगली बोली रूप की पताका है फिर प्रेमन की भक्ति है मूर्तिमान की मूर्ति है कमल की कली है फिर अगली सखी आई बोले नहीं सौभाग्य की है एक और अलग से आई बोले नहीं है तो कमल की माला है दूसरी आई बोले यह तो रूप की चित्रशाला है फिर आई एक चंपा का पराग है बोले संतन को भाग्य है बोले प्रेम की शाखा है एक गोपी बोली ग्रीवाण की भाषा है कि किरण की सुमाली है कि मार मानस मराली है है बोलती जितने एक बिल्कुल पास पास में पहुंच पास में पहुंच पहुंच गई और के बोली अरे सब जाओ, ये तो की लाली <laughs> महाराज वृषभानु की लाली वह विरह के अंदर जब जैसे ही पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले कहा हानात रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाबोजा सबसे प्रथम जैसे श्री कृष्ण छोड़ गए वो ग्रह के अंदर थी भागवत कहती है हानाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाबोझा भैया इसमें विश्वा चक्रवर्ती पाद ठाकुर ने बड़ी अच्छी टीका करी है सारा दर्शनी में है ठाकुर जी को प्रथम बार राधा रानी ने रमण कह के, के बुलाया इस, इस रमण के बहुत, बहुत सारे अर्थ हैं हमारे आचार्यों के द्वारा जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे फिर हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो जितनी बार भी राम आया है ना आप जीव गोस्वामी आदि की टीका पढ़िएगा इस राम का अर्थ रमण करा है इस राम का अर्थ रमण है तो अच्छा कह रहे हैं हे नाथ हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महापूजा महाभूजा मतलब उनकी बुझाएं बहुत बड़ी बड़ी है और याद क्यों कर रही है महाभूजा को बोले कंधे पे बैठाने वाले थे ना बोले हाना विश्वना चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं कि राधा रानी कहती हैं सबसे पहले कृष्ण को पुकार के नाथ क्यों कह रही है ना क्योंकि वो बताना चाह रही है कि यह जो मेरा शरीर है यह मैंने आपको समर्पित कर दिया है और इस जो समर्पित कर चुकी हूं अब उस जो समर्पित कर दिया है उस वस्तु के स्वामी आप हो देखो तो जब दीक्षा ली जाती है तो दास बनते हो दासी बनते हो वो दास दासी का मतलब क्या है दाम आने दाने धातु दाम आने दाने धातु मतलब आपने अपने शरीर अपने सब वस्तुओं का दान कर दिया श्री कृष्ण के चरण कमलों में तो, तो, तो अब स्वामी कौन है अब नाथ कौन है आपके शरीर के कृष्ण अब अच्छो हो या बुरो हो या सब कृष्ण जाने मेरा शरीर थोड़ी है भाई प्रॉपर्टी किसकी है शरीर एक बार इनिशिएशन ले लिया उसके बाद प्रॉपर्टी किसकी है आपकी है आपकी तो नहीं है आपने तो अपनी तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे दी ठाकुर जी को दान दे दिया लो ठाकुर जी कृपा की बहुत आवश्यकता है दो, दो प्रकार, प्रकार की भक्ति है एक, एक या तो तुम तो शुद्ध बन जाओ गोपियों की तरह से अपनी चित्त शु, चित्त शुद्धि आदि सब कुछ कर लो दूसरी ठाकुर जी से कृपा मांग लो जिंदगी बीत जाती है प्याज लहसुन छोड़ने में <laughs> कि ये गुस्सा कम हो अभिमान हो जाए ये, ये वस्तु आ जाए जीवन के अंदर ये आती तो है नहीं है जीवन बीत गया तो भैया छोड़ दो क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो क्यों ताकत लगा रहे हो तुम्हारे अंदर तुम आज तक बदल नहीं पाए अब बदल जाओगे क्या बदल ही भी सकते हो शिक्षा तक जो है ना शिक्षास्त्र का प्रथम श्लोक ही है जो अधिकतर प्रथम और दूसरा श्लोक ही है जो बोलता है साधन के बारे में उसके अलावा सब श्लोक जो है ना वो कृपा की बात करते हैं हर श्लोक कृपा की बात करता है कृपा के अंदर क्या जरूरी है मान अपना हटा दो कि तुम कर सकते हो देखो फिर से मैं पुरानी वाली बात पे आता हूं तुम कह रहे हो राउंड कर रहे हो अरे तुम कौन हो राउंड कर रहे हो कर लिए तो क्या कर लिया भगवान आ गए निकल के पचास साल हो गए तुम्हें तो करते हुए अब बात देखिए चर्चा करो सही चर्चा आनी चाहिए जब व्यक्ति जब कुछ करता, करता, करता है, है मैं जिसकी जिस, जिस, जिस, जिस बात की चर्चा कर रहा ग्रीट की बात कर रहा था लोभ की बात कर रहा हूं लोभ में व्यक्ति यह नहीं देखता उसने कितनी रातें जगते हुए निकाल दी कितना काम करा है हाँ परंतु किसी पे एहसान जमाने के लिए काम करना है ना तो वो एक एक समय गिनेगा अपने ऑफिस में जा रहा है ना एहसान करने के लिए जा रहा है मन नहीं है वहां पर उसका परंतु वहां अगर रुपया चाहिए वहां से सा खूब सारी लक्षण ओवर टाइम करेगा परंतु गिनेगा नहीं कभी थोपेगा भी नहीं क्यों क्योंकि उसे चाहिए जरूरत है उसकी तो अगर अभी तक तुम गिन रहे हो, हाँ, अरे मैंने इतना कर लिया और उसके बाद बड़े खुश हो रहे हो अरे वाह देखो आज का दिन बड़ा अच्छा गया मैंने आज इतने कर लिए <laughs> अभी तक ग्रीड जो है ना वो आई नहीं अभी तक कच्चे वाले हो कच्चा वाला कहां से चित्त शुद्धि कर लेगा गोपी बन सकते हो नहीं बन सकते गजेंद्र बन सकते हो नहीं बन सकते ध्रुव बन सकते हो नहीं बन सकते, सकते, सकते। प्रहलाद बन सकते हो नहीं बन सकते उनका अनुगत्य तो ले सकते हो ना कि उनकी कृपा मिल जाए राम जी, जी हाल हाँ में नहीं आ रहे कोई बात नहीं जी हनुमान जी को पकड़ लेंगे राम जी अपने आप अप मिल जाएंगे नारदी सूत्र के अंदर कहा गया है प्रेम क्या है शेरनी का दूध है जो खाले सोने के पात्र में ही आता है हुँ? सोने का गिलास हो शुद्ध उसके अंदर यह दूध आ सकता है और किसी में आएगा फाड़ देगा उस बर्तन को तो गोपियों की तरह से वह सोने के पात्र बन जाओ अब वो तो कहाँ बने भैया <laughs> पूरी ताकत लगा के छोटे छोटे काम तो होते नहीं है कितनी बार कस्मे वादे खाली ठाकुर जी के नाम की ठाकुर <laughs> जी ये छोड़ देंगे ठाकुर जी वो छोड़ देंगे कुछ दिन छोड़ते हैं उसके बाद फिर से अटक जाते हैं तो मान लो उस मान को हटा दो अमानी ना मान देना उस मान को हटा के कोने में रख दो कि भैया मैं कर ही नहीं सकता हूँ तो दूसरा क्या उपाय करो बोले एक ही बात करो जाके जो हमारे आचार्य जो गुरुवर है उनके चरणों में आश्रित हो जाओ बोले जैसा, जैसा आप बोलोगे जो आपने गौड़िया में रस दिया है हम उसका रसा स्वादर करेंगे जैसे शेरनी का दूध सिर्फ सोने के मुंह में बच्चे बन जाओगे कृपा मिलती रहेगी शेरनी की शेरणिया वो गोपियां हैं जो स्वचंद रूप से उस वृंदावन के अंदर विचरण कर रही है तो बहुत जरूरी है कृपा प्राप्त करना बिना कर के ये मान जो है ना ये जो मान इसकी चर्चा बहुत होती है हा? हमेशा इसकी मैं दासानुदास अरे कौन से दासानुदास हो भैया मान तो तुम्हारा हट नहीं रहा तुम अभी भी ये सोच रहे हो मैं इस चेंटिंग के बल पर मैं ये कर सकता हूँ मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ अपनी शुद्धि हो नहीं रही है विचारों की शुद्धि हो नहीं रही है हमारे आचार्य गण कहते हैं व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए जब वह अकेला होता है तब उसे यह देखना चाहिए वो करता क्या है उसका भाव टीवी देखने की तरफ भाग रहा है कि मोबाइल में लग रहा है कि ठाकुर जी की भक्ति में लग रहा है अकेला जब वो है जितना अकेला है वही भाव बताएगा उसका हाँ उसका भी मन कहा जा रहा है एक आचार्य कहा करते थे हम एक बार गए थे हाँ अपने जिनको शिक्षा गुरु मानते तो उनके पास जाके हमने निवेदन करा कि महाराज जी कुछ अनुष्ठान थे वो हमने उन्होंने बता रखे थे तो हमने करे थे मैंने कहा महाराज जी अब तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है बड़ा अच्छा अब तो लग रहा है भगवान जी की कृपा हो जाएगी उन्होंने कहा बेटा एक काम करो एक कॉपी खरीदो और एक और पेन, पेन खरीदो और संग में रखना अपने पास और सुबह से लेकर रात तक, तक जो भी गलत तो सोच रहे हो वो लिख देना <laughs> हमने बड़ी अटपटी सी बात लगी परंतु बात बिल्कुल सही थी ठीक थी। है आप माला कर रहे हो परंतु उसके बाद भी आपका सोच कितनी बदली है वो कृष्ण में हुई है कि अभी भी जगत में है अभी भी विषय के अंदर आसक्त है कि वह अभी भी कृष्ण में आसक्त हो चुकी है अब ठीक है एक घंटे के लिए ठाकुर को याद कर रहे हो परंतु तेईस घंटे तो उसके अंदर वो जो चल रहा है ना उसे नोट डाउन करने की कोशिश करो और फिर पता तो तो तो तो तो कर लो ये मान तो को कोने में रख दो कि तुमसे नहीं हो सकता है कुछ तब कृपा तो मांगने तो के लिए जाओ जब गुरु की कृपा तब प्राप्त होगी गुरु की कृपा तो सब कुछ दिला देती है और हमारी गोपिया जो रूप महा रूप मंजरी गुण मंजरी आदि विराजित हैं उनकी कृपा हम तो ललिता सखी के आनुगत्य में है गौड़िया संप्रदाय तो जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो सब, सब कुछ, कुछ मिल जाता, जाता है तो, तो अपना एक तो मान ना रहे और जो तुम कर तो तो रहे हो उससे तो खुशी ना हो वक्त के दो रहे हैं, है है है है है है है। खुशी बिल्कुल भी नहीं हो जो कर रहे हो खुशी हो रही है समझ लो गलत ट्रैक पे जा रहे हो कि मैंने इतनी कर, कर ली और अब तो मैंने, मैंने चार और संख्याएं बढ़ा दी बस समझ लो गलत ट्रैक पे जा रहे हो मतलब आपका धे जो है ना वो गोल अभी तक आपका फर्मली स्टेब्लिश नहीं हुआ है जिस दिन हो जाएगा उस दिन बार बार रो गए ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी कब प्रकट होगे गए ठाकुर जी कब प्रकट होगे गए यहाँ पर राधा रानी रो रही है ना कर ये जो मेरा शरीर है ये तो मैं आपको पहले से ही दे चुकी हूं इसके अंदर जो प्राण विराजित हैं वह प्राण भी आपके हैं परंतु जैसे ही आपसे विरह हुआ है ऐसा लग रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं ऐसा लग रहा है कि यह है प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे तो हे नाथ यह शरीर आपका है तो आप ही इन प्राणों की रक्षा करो तो हाना रमण प्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण बोले ये विश्व चक्रदीपा ठाकुर इस भाव में लिखा करते थे कि जैसे बात चल रही है बोले मैं क्यों आऊ रक्षा करने के लिए ठीक है ना परंतु तुम्हारे भी तो कुछ काम है ना मैं क्यों आऊ तो राधा रानी बोली रमण प्रेस था कि आप मुझे उस रास मंडली से हटाकर निब्रत को निकुंज में लेके आए हो जहां पर मैं और आप हम दोनों ही संघ में थे आप मेरे संग रमण करना चाहते थे आप मेरे संग संग करना चाहते थे तो यह आपका कार्य है हे रमण कि आओ और उस संग को यहां पर मेरे संग आके करो क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इससे बहुत प्रसन्नता होगी बोले मैं क्यों आऊं कृष्ण बोले मैं क्यों आऊं ठीक है पर मैं छोड़ के तो गया हूं बोले कृष्ण राधा रानी कहती है यहां पर कि एकांत इस एकांत के, के अंदर मेरे हृदय के अंदर कोटि गुणा बहुत करोड़ों गुना दुख है हा परंतु तो यह दुख मुझे नहीं लग रहा है मुझे, मुझे तो आप, आप अकेले, हो, अकेले, हो, अकेले हो अकेले हो चुके हो अब अकेले कैसे रह रहे, रहे कहां कि सेवा का हो गनंद चर्चा हुई यहां राधा रानी इस बात की कर रही हैं चर्चा बोले आप किस भाव में हो कैसी दशा होगी आपकी कौन सेवा कर रहा होगा इस ये दर्द मुझे असहनीय लग रहा है मैं चाहती हूं हे रमन आप फिर से प्रकट होके आ जाओ और जब इस बात की चर्चा करी चर्चा करने के बाद अब ठाकुर जी वहां से गायब है और वो भगवान श्री कृष्ण जो उस पेड़ से गायब हुए वो कब प्रकट होके आए जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस वृक्ष पर पहुंच गए और वृक्ष पर पहुंचने के बाद उन श्री कृष्ण जो रास स्थली वाले थे जो रस नागर थे जो वहां से अदृश्य हो गए थे उनका चिंतन करने लगे अब क्या नाम है ठाकुर जी का राधा रमन यहां पर कोई बंगाली है है? अच्छा अरे वाह एक शब्द होता है राधा और राधारो मौन राधा रो बंगाली के अंदर हमारे इसमें कहा जाता है राधा का जहां का आता है तो वहां पर बेंगोल में कहा जाता है राधार आ, रा बोला जाता है का की जगह है तो कौन से कृष्ण थे वो आ, राधार मौन राधा रो मौन आ, वो राधा के जो मन थे आ, जो राधारानी के अनुसार चला करते थे परंतु प्रथम बार आउट ऑफ कंट्रोल होके गायब हो गए थे आ, वो भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भट्ट जी ने उस स्थान पर उस दिव्य स्थली पर बैठकर उनका वचन करा कि हे कृष्ण हे राधा के रमन आप राष से, से, से, से जिस भाव जिस दशाक में गए थे मैं आपको उसी भाव आप, उसी रूप में फिर से प्राप्त करना चाहता हूं और इसको करने का फिर से इसी बात पर लौट के आऊंगा तीसरा स्कंद अध्याय आखिरी श्लोक है आप, एता वाने व मनो मनोम कि मनुष्य के लिए संसार में सबसे कल्याणकारी बात और प्राप्ति यही है कि उसका चित्त जो है वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में स्थिर हो जाए कपिल मुनि अपनी माता को बता रहे हैं क्या बोलता है? तीव्रेण भक्ति योगे अब ये तीव्रेण भक्ति योगे भक्ति तो कर रहे हो परंतु तीव्र नहीं है ना तो परेशानी हो जाएगी तीव्र कौन सी है एक भक्ति योग है एक तीव्र भक्ति योग है जिसमें ग्रीड हो कौन सी वाली ग्रीड हो कौन सी ग्रीड होनी चाहिए को पाने की। वो तो भक्ति योग में ही है की क्या करेंगे सोच के दस। की दासी बनने का। और वो आएगा ग्रीट से तीव्र भक्ति योग तीव्र क्या है भक्ति योग है परंतु उसके आगे जो उसे अलंकृत करा गया है उसका विशेषण बताया गया है वो बताया है, तीव्र वाला भक्ति योग होना चाहिए भक्ति योग नहीं तीव्र वाला भक्ति योग तीव्र भक्ति योग क्या है किसी को पता है बताया अरे वो तुम तुम तो बाद में हो गएगी भक्ति तो साधक ढह में है <laughs> तीव्र भक्ति होगी ये बहुत जरूरी है घोड़ियाओं के लिए ध्यान ना दियो तो रह जाओगे एक भिखारी होता है भिखारी किसी मंदिर कौन से वाला मंदिर जहां पे सब गए हो बिहारी जी सभी गए हैं बिहारी गए है? बिखारी होते हैं वहां पर भिखारी के अंदर तीव्र लालसा है कुछ कमान पैसा प्राप्त करने की तीव्र लालसा है हमारे अंदर इतनी नहीं है हम छुट्टी मना लेते हैं दो दिन की छुट्टी हो गई चलो रिलैक्स करेंगे परंतु तो बिखारी छुट्टी नहीं लेता है खारी रोज सुबह से पहुंच जाएगा और बिल्कुल जितने वजह वहां मंदिर खुलना है अड़ोस पड़ोस में वो वहां पे रहेगा तीव्र है उसके अंदर क्या है तीव्र इच्छा है रुपए कमाने की तो उस तीव्रता के अंदर वह हर व्यक्ति को ही दाता समझना शुरू कर देता है हर व्यक्ति को दाता समझता है आपके पीछे भी जाएगा आपके पीछे भी जाएगा आपके पीछे भी जाएगा आपके पीछे भी जाएगा सबके पीछे जाएगा क्योंकि तीव्रता है उसके अंदर कि जब, जब तक, तक यह ग्रीड इतनी ना बढ़ जाए कि मैं, मैं कैसे उन वृंदावन वाले राधा कृष्ण की प्राप्ति करूं मैं कहां जाऊं मैं क्या करूं कैसी वह सुलभता मुझे प्राप्त होगी वह कौन से उपाय प्राप्त होंगे कि मैं उन राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकूं ये जब, जब तक, तक नहीं आएगा ना भिखारी की तरह से ये तीव्रता या ये ये फिर हमारे वृंदावन आदि के अंदर कभी जाओ या फिर जिन सब जो सब महानुभाव कभी भारत के अंदर गए हो उन्होंने देखा हो बस वाले होते हैं तो कंडक्टर होता है ना जितनी बार भी कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा आगरा आगरा प्रयत्न कर रहा है कि वह मेरा यात्री कौन सा है जो अंदर बैठ जाए मुझसे टिकट खरीद ले तो थोड़ा सा लाभ मुझे हो जल्दी से जल्दी मेरी बस भर जाए तीव्र है तीव्र भक्ति योगे भक्ति योग हर कोई कर रहा है परंतु अगर हमें भगवान श्री राधा कृष्ण की वृन्दावन वाले राधा कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो भक्ति योग कौन सा है तीव्र तीव्र भक्ति भक्ति योगेन हमारा योग जिस समय पे हो जाएगा उस समय हमारे राधा रमन लाल वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे महाराज श्री गोपाल भट्ट जी के लिए उस वृक्ष से प्रकट हो गए जो राधा रानी को भी प्राप्त नहीं हुए सो वृन्दावन नागर रस सागर गुण आगर जुगराज जुगल रूप एक मिली दर से हर से रसिक रस गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उन श्री राधारमण देव का प्राकट्य कर दिया जो राधार मन है होके भी जुगल स्वरूप है मतलब राधा और कृष्ण एक है हमारे कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु कहीं गए नहीं है गोपाल भट्ट प्राणधन गौर होलो लो राधा रमोन जो गोपाल भट्ट जी के प्राणधन महाप्रभु हैं वह गौर होलो लो राधा रो बोले वही के रूप में वहां वृंदावन के अंदर विराजित हैं तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करू कि ठाकुर हम सबके जीवन के अंदर हमारे चित्त के अंदर हमारे मन के अंदर यह दृढ़ संकल्प देने की कोशिश करें कि जिससे तीव्र भक्ति योग हमें जागृत हो और कहा जाना है क्या करना है क्या पाना है ये निश्चित हो जाए और उसके बाद भक्ति पद पर, पर चलते हुए आपके और एवं श्री राधा रानी के दोनों के कृपा पात्र बनते हुए उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्या